Oh सहनावत सहनो नु सह वीर कर्वा वह तेजस्वी ओ शांति शांति शांति वेदांत दर्शन की चौवालीसवी कक्षा वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाठ का क्रम चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में चौदहवें से सत्रहवें सूत्र तक देखा था इस जगत की उत्पत्ति में कौन कारण है कौन कारण नहीं है और क्षणिक में क्या मान्यता है उस सब का कुछ विषय देखा था और आगे भी इस संसार की उत्पत्ति परमाणु से हुई है तो परमाणु से निर्णिमित तक है अपने आप परमाणु सृष्टि को बना देते हैं तो कैसे बनाते हैं कोई उनको प्रेरित करता है इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है? अब ये सारा प्रसंग सृष्टि की रचना प्रकृति उससे संबंधित लग रहा है, है भी वो विषय उठाया भी जा रहा है लेकिन इसमें परमात्मा को समझने की दृष्टि से यह सारा किया जा रहा है कि परमात्मा निमित्त कारण है ये पक्का और अच्छी तरह हो जाए कि दूसरा कोई कारण संभव ही नहीं है जन्माद्य से यथ परोक्ष रूप से उसी की हम व्याख्याएं देख रहे हैं यहां पर सूत्र हैं अलग अलग ढंग से बात रखी जा रही है तो मूल विषय तो ब्रह्म ही है परमात्मा ही है ब्रह्म सूत्र उसी को समझाने के लिए भिन्न भिन्न ढंग से ये बातें रखी जा रही हैं तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे जी, जी पृष्ठ संख्या एक है सूत्र संख्या 14 चौदह हाँ। इसमें जो नित्यम एवच भावात सूत्र है इसमें पहले दो, दो तीन प्रकार से अर्थ किया है तो पहले दो अर्थों में तो भिन्नता नहीं है इन दोनों में एक ही बात कह रहे हैं दोनों अर्थों से इसमें अर्थ करने की शैली अलग अलग है पहले में तो नित्यम एवच भावात जैसा सूत्र का क्रम है वो रखते हुए किया है का मतलब होने से ये अर्थ लिया दूसरे में क्या किया इन्होंने भावात् को पहले ले लिया अन्वय अलग कर दिया और भावात् मतलब स्वभाव स्वभाव से ही नित्य होने से तो एक अर्थ करने की शैली है सूत्र को इस तरह से करने की तात्पर्य एक ही है ठीक है जो तीसरा अर्थ किया है तो उसमें परमाणुओं को प्रया क्योंकि ये प्रसंग तो यहाँ दोनों अर्थों में समाप्त हो गया था नित्य में भावात भावा तो तीसरे अर्थ में परमाणुओं को क्यों लिया है? इसमें परमाणु के साथ में इनका नित्य संबंध रहता है संयोग बना रहता है एक सामान्य कथन है वैसे तो कि जैसे हम अभी परमाणु के यानी प्रकृति के संपर्क में है में भी हम भी यहीं रहेंगे परमाणु भी यहीं रहेंगे तो संपर्क बना रहेगा इस ये मान करके ये कथन किया गया इस है स्तूल कथन है ठीक है और कोई तेरहवे सूत्र में सौ अठारह इस सूत्र की नीचे से तीसरी पंक्ति में लिखा न ही नियम सृष्टि पर ले ये नियम से क्या है नियम हैं? का मतलब एक बार सृष्टि सृष्टि फिर प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय ये नियम हुआ जैसे दिन के बाद रात दिन के बाद रात रात के बाद दिन ये नियम से हो रहा है नियम क्या है एक फिर दूसरा फिर एक फिर दूसरा ये नियम है अगर यू करें दिन दिन ही दो बार हो जाए फिर एक रात आए फिर एक दिन हो जाए फिर दो रात आ जाए ऐसे ये अनियम हो जाएगा नियम क्या है कि जैसे बारी है पर्याय है पहले ये काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा फिर ये करेगा फिर दूसरा करेगा ये तो है नियम क्रमश़ है, तो सृष्टि और प्रलय सृष्टि और प्रलय और यदि ये ना हो करके एक ही कोई दो बार काम करना पड़ेगा एक को दो छुट्टियां हो गई एक को दो काम हो गए तो यह अनियम हो गया तो इनके पक्ष में तो सृष्टि लगातार बनी रहेगी प्रलय नहीं आएगी प्रलय को अवसर नहीं मिलेगा तो ये अनियम हो जाएगा नियम से नहीं होंगे क्रमशह नहीं होंगे इस नियम का हमें कहा से पता चलता है इतना काल सृष्टि इतना काल प्रलय ये उस... तो अलग विषय है कि कितने कितने काल तक होती है मनुस्मृति में प्रारंभ दिया हुआ ही है कि इस कितने काल तक होती है इसमें कितने मनवंतर होते हैं कितनी चतुर्युगियां होती हैं एक चतुर्युगी का क्या काल है यानी सतयुग का द्वापर त्रेता इनका क्या काल है वो वो तो वहां पूरा वर्णन दिया हुआ है इतना इतना काल है उसके आधार पर हम निश्चय करते हैं शब्द प्रमाण से हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते अनुमान से काल की ठीक ठीक -थी गणना नहीं कर सकते कब उत्पन्न हुई अन्य कोई प्रमाण चाहिए अब या तो कुछ चीजें मिल जाती है जैसे कि आजकल रेडियो uh, एक्टिव पदार्थ होते हैं कार्बन डेटिंग से भी आयु का पता करते हैं ये वृक्ष आदि का औरों का तो जो कुछ होते हैं वो एक निश्चित काल में उनका निश्चित काल होता है उसमें आधा बच जाता है वो तो आधा परिवर्तित हो जाता है फिर अगले उतने ही काल में उससे आधा रह जाता है फिर उससे आधा रह जाता हाफ हाफ लाइफ पीरियड हा तो ये आधा आधा वो एक निश्चित काल होता है आजकल जो गणना की जाती है ना कि उसके इसके आधार पर रेडियो एक्टिव उसमें तत्व होते हैं तो रेडियो एक्टिव में विकिरण होता है विकिरण होने से कुछ चीज उसमें से निकल जाती है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है वो एक निश्चित गति से होता है ये इन्होंने नियम खोज रखा है उसके आधार पर निर्धारित कर देते हैं कि इसकी आयु इतनी है तो सूक्ष्म चीज है वैसे सामान्यतः नहीं यंत्रों से ही होता है वो बहुत सूक्ष्म चीज है बड़े स्तर पर तो लेकिन कुछ इस आधार पे हम कर सकते हैं एक अनुमान कर सकते हैं अभी हमारे लिए जो ये जिस समय की हम जिस समय का हम निर्धारण करते हैं बिल्कुल इतने चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष ये शब्द प्रमाण से ही है वैज्ञानिक भी आयु का पता करते हैं तो एक संभावना में करते हैं एक मोटा मोटा करते हैं कोई इतना निश्चित नहीं कर सकते जैसे सूर्य की आयु वो पांच अरब वर्ष लगभग मानते हैं पांच अरब वर्ष हमारी सृष्टि की आयु क्या है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष अब हालांकि बत्तीस और ये मतलब चार बत्तीस और उसके अंदर कितना अंतर हो गया अड़सठ करोड़ का अड़सठ करोड़ वर्ष बहुत होते हैं वैसे तो वैसे बहुत होते हैं लेकिन चूंकि ये इतना लंबा काल है और इतने लंबे काल में इतना अंतर ज्यादा अंतर नहीं है ये माना जाता है, ये तो लगभग एक ही बात कह रहे हैं क्योंकि इन ऐसे आकलन संभावना से किए जाते हैं आधुनिक वैज्ञानिक भी जो कर रहे हैं उसमें शुरुआत के छोटे से पैमाने पे कुछ गणना करते हैं उसके बाद में उसकी कैलकुलेट करके गणना करके बड़े पे कर लेते हैं तो अगर शुरुआत में छोटा सा भेद है अब उसको लाख करोड़ गुना बढ़ा दिया गया तो उ, उतना ज्यादा दोष बढ़ जाता है शुरू में थोड़ा सा ही होता है बाद में जैसे दो रेखाएं सीधी हो और एक थोड़ी सी तिरछी हो गई तो यहां तो कुछ नहीं लगेगा महसूस नहीं होगा यू लगेगा सीधी है लेकिन उनको सीधे सीधे करते जाएंगे तो अगर थोड़ी सी तिरछी तो आगे जा जा करके तो अधिक अंतर हो जाता है तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं उसमें ये कोई अंतर अंतर नहीं है वो लगभग में ही कथन होता है उनका पांच अरब वर्ष जो वैज्ञानिक मानते हैं सूर्य की आयु ये लगभग में ही है और वो भी मानते हैं कि सूर्य की आयु लगभग आधी हो चुकी अभी आधा जीवन इसका लगभग आधा है आधे से थोड़ा कम हमारे यहां भी क्या है एक अरब छियानवे करोड़ तो चार अरब बत्तीस करोड़ का आधा करेंगे तो दो अरब सोलह करोड़ तो एक अरब छियानवे करोड़ है तो लगभग बीस करोड़ वर्ष अभी मध्यान से थोड़ा पीछे है लगभग मध्यान में चल रहा है हम यह जो संकल्प पाठ में बोलते हैं दिवसे द्वितीय प्रहरोध दिवस दिवस मतलब दिन यह दिन है ब्रह्म दिन हमारा वाला दिन तो बारह घंटे का ब्रह्मा का दिन चार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का ठीक है अब उसमें एक दिन में कितने प्रहर होते हैं चार प्रहर होते हैं एक प्रहर कितने घंटे का तीन घंटे का तो छह घंटे हो गए तो दो प्रहर चले गए तो ऐसे ही जो सृष्टि का काल है चार अरब बत्तीस करोड़ इसका एक प्रहर कितना बनेगा चार अरब बत्तीस करोड़ में चार का भाग दे दीजिए एक अरब आठ करोड़ आठ चौक बत्तीस एक अरब आठ करोड़ तो एक अरब आठ करोड़ वर्ष पूरे हो गए तो ये एक प्रहर हो गया अब दूसरा प्रहर चल रहा है अभी अभी एक अरब छियानवे करोड़ चल रहा है ना दो प्रहर का पूरे हो जाएंगे दो अरब सोलह करोड़ में होंगे अब इसका भी एक प्रहर का भी आधा कर दो एक आठ है ना तो चौवन होगा चौवन होगा ना तो पहला प्रहर गया एक अरब आठ करोड़ इसमें चौवन करोड़ और जोड़ लो एक बासठ हुआ ठीक है दूसरा चल रहा है और दूसरे का भी आधा तो हो चुका दूसरे प्रहर का पूर्व वाला आधा तो हो चुका उत्तर वाला आधा चल रहा है अभी द्वितीय प्रहरोत्तर प्रहरोध द्वितीय प्रहर का उत्तर वाला अर्ध चल रहा है अर्ध का मतलब आधा एक पूर्व अर्ध पूर्व का अर्ध और एक बाद का अर्ध तो एक अरब आठ करोड़ वर्ष का ये दूसरा प्रहर और उसका भी आधा भाग चौवन है वो बीत चुका है और द्वितीय प्रहर का उत्तर अर्ध चल रहा है संकल्प पाठ में जो बोलते हैं दिवसे द्वितीय प्रहर प्रहरोध कई जगह बोलते हैं दिवसे द्वितीय प्रहर अर्ध द्वितीय प्रहर का अर्ध चल रहा है तो द्वितीय प्रहर का अर्थ चल रहा है मतलब कौन सा अर्ध चल रहा है या तो यूं बोले द्वितीय प्रहर चल रहा है द्वितीय प्रहर चल रहा है तो वो ठीक है लेकिन बोल बोलते क्या है द्वितीय प्रहर का अर्ध चल रहा है भाई अर्ध तो कौन सा चल रहा है अर्ध तो दो है वहां पर तो विशेषण लगाना होगा इसलिए द्वितीय उत्तरार्ध चल रहा है पूर्वार्ध नहीं उत्तरार्ध चल द्वितीय प्रहर उत्तरार्ध तो सृष्टि के मध्य तो हमें तो देखो सीधा सीधा शब्द प्रमाण से पता लगता है अब आप उसकी कुछ पुष्टि हमारे को आधुनिक विज्ञान से हो जाती है तालमेल उसमें लगता है तो हमको पक्का हो जाता है हाँ ये ठीक ही बात कही जा रही है बाकी इन सबको छोड़ के तो हमारे पास इसके मापन के लिए निर्णय के लिए हमारे पास तो कोई साधन नहीं है हम नहीं कर सकते ऋषियों ने कैसे जाना वेदों से जाना समाधि में जाना विज्ञान से जाना जो भी उनका उपाय रहा होगा कई चीजें हो सकती हैं हम वेद का संकेत तो मान ही सकते हैं लेकिन वेद में कहा लिखा है बिल्कुल ठीक ठीक संख्या इत्यादि वो सीधे नहीं ऋषियों ने जो भी देखा है और किसी उपाय से समाधि में किया होगा और किसी को पूछना आगे देखिए द्वितीय अध्याय का दूसरा अपराध 18वां सूत्र तो परमाणुओं से ये जो सृष्टि की रचना है स्वतंत्र रूप से ब्रह्म निरपेक्ष परमात्मा से निरपेक्ष वो नहीं हो सकती और सत्रवें सूत्र में कहा था कि ये बात शिष्टों के द्वारा ग्रहण नहीं की गई है इस, इसलिए ये आदरणीय नहीं है इसकी अनपेक्षा है अत्यंतम अनपेक्षा है अत्यंतम अनपेक्षा है अत्यंत अनपेक्षा यानी इसकी अपेक्षा नहीं है इसकी पूरी तरह उपेक्षा की जानी चाहिए शब्द प्रमाण की महत्ता है अब क्षणिकवाद के अंदर कुछ दो बातें मानी क्षणिकवाद में दो तरह से कुछ वर्णन किए जाते हैं उसको लेते हुए कहा जा रहा है क्योंकि जो क्षणिकवाद को मानते हैं वो ब्रह्म को या परमात्मा को स्वीकार नहीं करते सृष्टि की रचना में तो सृष्टि की रचना उनके पक्ष में कैसे होगी तो उनका जो अपनी सिद्धांत मान्यताए है, हैं उसको लेकर के कुछ कथन यहां पर किए जा रहे हैं अट्ठारहवा सूत्र है समुदाय उभय हेतु के अपी तद अप्राप्ति ही समुदाय शब्द अनेक वस्तुओं के मेल को जब समूह होता है उसको हम समूह कह देते हैं समुदाय कह देते हैं, अनेक होते हैं। ये समुदाय पक्ष वो है जो अवयवी को नहीं मानता है अवयव -अभ और अवयवी न्याय दर्शन में भी बहुत चर्चा आती है इसकी तो अनेक अवयव यानी घटक वो मिल गए और उनका समुदाय मात्र है अब समूह मात्र है बस इसके अतिरिक्त यानी अवयवों के समुदाय के अतिरिक्त कोई समुदाय यानी अवयवी नहीं है ऐसा वो मानते हैं जबकि सिद्धांत पक्ष में क्या है एक अवयवी स्वीकार किया जाता है अवयवों का समूह मात्र नहीं है अवयवों के समूह से एक भिन्न अवयवी भी स्वीकार किया जाता है उसके पक्ष पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क वो सारे हैं विस्तार से वो चर्चा उधर है तो जो केवल समुदाय मानते हैं अवयवी नहीं मानते हैं उनको लेकर के एक चर्चा की जा रही है तो समुदाय उभय हेतु के समुदाय में दोनों हेतु दो हेतु माने जाए वो दो हेतु कौन से हैं भाष्यकार बताएंगे इनकी मान्यता में दो तरह के हेतु वहां पर कहे गए दो तरह से रचना मान करके दो तरह के कारण बताए गए तो उभ हेतु के भी दोनों ही तरीकों से दोनों ही हेतुओं में तथा अप्राप्ति ही इस समुदाय की सिद्धि नहीं हो पाती है समुदाय ही नहीं बन पाएगा आपका वो तो समुदाय को मान करके अभी अभी को नष्ट कर रहे थे समाप्त कर रहे थे कि अभी भी नहीं होता है ये कहने हैं कि आप जिस तरह से दो कारणों से दो हेतुओं को देकर के समुदाय की रचना करो दो कारण आप मान रहे हो इस सृष्टि की रचना में उनको आप मानते हो तो आपका समुदाय भी नहीं रह पाएगा समुदाय ही नहीं बन पाएगा आपका पक्षी समुदाय वाला भी खंडित हो जाएगा तद अप्राप्ति समुदाय की अप्राप्ति होती है कैसे वो भाष्य में अभी बता रहे क्षणिकवादी नाम मते जगद इदम न ना परमाणु नाम कार्यम क्षणिक के मत में ये जगत जो बना हुआ है दृश्यमान यह परमाणुओं का कार्य नहीं है यानी परमाणु इसके कारण नहीं है अभियव के रूप में आध्यात्मिकम चूत भौतिकम चित्त चयितम च दृश्यम जगत नामना यद अन्य रुच्यते तथल समुदाय मात्र अन्यो के द्वारा जो जगत कहा जाता है वो दो प्रकार का भी उसको देखते हैं लेकिन ये जो जगत कहा जाता है वो उनके मत में समुदाय मात्र है बस ये समुदाय है बस तो परमाणु को वो इसका उपादान कारण या इनकी उत्पत्ति का कारण भी नहीं माने बस ये समुदाय है तो कैसा है ये बाह्यम आध्यात्मिकम चो दो प्रकार का जगत है एक बाहर का और एक आध्यात्मिक मतलब अंदर का बाहर का जो दिखाई देता है और अंदर का जो हमारे मन के स्तर पर विचार संवेदना सुख दुख आदि होते रहते हैं ज्ञान होता रहता है वो अंदर का हो गया तो दो तरह की रचना हो गई सृष्टि अंदर की और बाहर की तो भाइयम आध्यात्मिकम च ये जो दो प्रकार का है अब इसी दो प्रकार को आगे खोल रहे हैं भूत भौतिकम चित्त चैतम ये जो भूत भौतिक है ये तो है भाई ये और चित्त चैतम है ये है आध्यात्मिक भूत भौतिक का मतलब हुआ भूत स्वयं और भूतों से बनी हुई जो चीजें हैं भूत मतलब ये पांच भूत या चार भूत जो भी जितने भी भूत मानते हो वो वो भूत जड़ पदार्थ और भौतिक उनसे बनी हुई चीजें तो भूत भौतिक दोनों आ गई दूसरा है चित्त चैतम चित्त मतलब तो ये मन के लिए कह दिया गया और चित्त से संबंधित जो अन्य चीजें हैं चित्त से जो उत्पन्न होती है चित्तमय जो उत्पन्न होती है वह चैत हो गया चित्त से संबंधित चित्त और चैत्य तो भूत भौतिक और चित्त चैत बाह्य चाहे आंतरिक ये जो सारा जगत है जो जगत नाम से अन्यों के द्वारा कहा जाता है तत्काल समुदाय मात्रम, वो समुदाय मात्र है। जिसको ये जगत कहते हैं वो समुदाय मात्र है ये उन क्षणिकवादियों का मत हुआ। अब इन दोनों को खोल रहे हैं भूतभौतिकम तु भूत भौतिक क्या है परमाणु नाम समुदाय यह परमाणुओं का समुदाय मात्र है परमाणुओं ने किसी नई चीज को उत्पन्न नहीं किया है जहां परमाणु को जगत का कारण माना जाता है वहां परमाणुओं के द्वारा कोई नई चीज उत्पन्न होती है यानी नया अभी, अभी अभी आता है इनके मत में ये परमाणुओं का समूह मात्र है नई चीज नहीं बनी है कुछ भी केवल समूह मात्र है <clears throat> परमाणुओं की सत्ता तो स्वीकार कर रहे हैं भूतों की सत्ता तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन उससे जो जगत बना है उसमें कोई नई चीज नहीं बनी है बस परमाणुओं का समूह मात्र है तो कह रहे हैं भूत भौतिक अमश है परमाणु नाम समुदाय है उनके मत में भूत परमाणुओं का समुदाय मात्र है और चित्त चैतमश है पंच स्कंधा नाम समुदाय <स्थाँगा> चित्त चैत क्या है पांच स्कंधों का समुदाय है पांच स्कंद क्या है उसको अभी आगे देखेंगे तो भूतों का परमाणुओं का समुदाय भूत भौतिक और पांच स्कंधों का समुदाय चित्त चैत ये दो तरह की रचना भाइय आध्यात्मिक हो गई परमाणु वस्तु परमाणु कैसे हैं खर स्नेह उष्ण उष्णरण स्वभाव महाभूतों के चार महाभूतों के नीचे से पृथ्वी से लेकर आकाश को छोड़ करके यहां पर इन्होंने कहा है तो इसमें क्या है खर खर का मतलब होता है जिसको हम खुरदरा बोलते हैं रुक्ष रुक्ष जैसे वृक्ष जैसा रुक्ष अलग चीज होती है वैसे वृक्ष और खर अलग गुण होते हैं लेकिन खर का मतलब खुर्दरा सा ऐसा जो होता है वो खर है ये पृथ्वी का गुण है खर दूसरा है स्नेह स्नेह का मतलब है चिकनापन चिकनापन वो चिकनापन केवल घी तेल का ही नहीं जल का भी चिकनापन ही माना जाता है और फिर अलग अलग चीजों में जहां जहां चिकनापन है उसमें जल तत्व विद्यमान है ये मानते हैं खुरदरापन जहां पर है वो पृथ्वी तत्व विद्यमान है स्नेह उष्ण, उष्ण तो अग्नि का ही स्पष्ट जैसा प्रचलित है फिर है ईरण ईरण मतलब प्रेरणा, प्रेरण ईरण प्रेरणा हम बोलते हैं तो प्रकर्ष रूप से ईरणा प्रेरणा ईरण गति के अर्थ में प्रेरण में तो वायु जो होती है वो वायु प्रेरित करने वाली होती है दूसरों को पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातवा पंगु है ये पंगु मतलब बिना पैर वाले लू लेंगू कफक पंगु, पंगु। पित्त और कफ बात पित्त कफ तीन होते हैं ना उसमें बात और पित्त और कफ का का और पंगवो मल धातवा मल जो होते हैं मल मतलब सभी तरह के मतलब तो पुरुष भी हो गया मूत्र भी हो गया अन्य भी जो स्वेद हो गया नाक आंख नाक कान के मल हो गए सभी मल आ गए पंगु मल और धातु धातु मतलब रस रखता दी जो सात धातु आयुर्वेद में मानी गई हैं ये सब पंगु है तैर नहीं है इनके चल नहीं सकते वायुना यत्र यंते तत्र गच्छंती मेघवत वायु के द्वारा ये जहां ले जाए जाते हैं वहां वहां ये चले जाते हैं कैसे मेघवत बादल के समान बादलों में अपनी गति नहीं होती बादल कहां जाते हैं जहां उधर जाती जिधर ले जाती है ले जाते हैं तो शरीर की ये जो जितनी गतिविधियां हो रही हैं आयुर्वेद में ये वातपित कव की दृष्टि से वात से कहा जा रहा है लेकिन वात भी किससे बना हुआ है महाभूतों की दृष्टि से उसमें वायु महाभूत की प्रधानता है तो ये जो शरीर में जितनी प्रेरणाएं हो रही हैं स्पंदन हो रहे हैं वो सारे के सारे वायु के कारण से हो गए इसलिए शरीर में जहां भी दर्द होता है आयुर्वेद की दृष्टि से कहा जाता है वायु के कारण से वायु विकार है कहीं स्पंदन हो रहा है खड़खड़ फटफड़ फटफट हो रही है वायु के कारण से कहीं भी कुछ शून्यता आ रही है उसमें भी कारण बनता है वैसे पीड़ा के लिए कहा गया तो ऐसे वायु के बहुत सारे रोग बताए गए तरह तरह के तरह तरह की गतियां तो वायु तंत्र यंत्र द्वारा सर्व क्रियाणाम उद्योजक है सब क्रियाओं का प्रेरित करने वाला है जो तो मलमूत्र का त्याग होता है भोजन नीचे जाता है जिसमें हमने वो प्राण अपान उदान व्यान समान वो जो वायु के ही तो पांच भेद हैं उनसे ही तो सारी क्रियाएं हो रही हैं उद्गार हो नीचे कुछ निकल रहा हो जो भी कुछ हो रहा हो गतिविधियां रक्त भी जो संचरण कर रहा है आयुर्वेद के हिसाब से ये सब वात के कारण से इसलिए वात को सबसे प्रमुख माना गया है वाद की व्याधियां भी सबसे ज्यादा होती है तो ईरण ईरण शब्द जो है प्रेरण यानी वायु में ये होता है और कई लोग इसकी वायु को पलट दो तो वायु युवा कई जने व्याख्या करते हैं ना ऐसे युवकों के बीच में बोलते हैं तो युवा कैसा होता है वायु के समान होता है वो रुकता नहीं है किसी से उसकी शक्ति बहुत होती है <laughs> प्रशंसा में भी है और निंदा में भी कह सकते हैं कि वायु की गति कैसी होती है अनियंत्रित होती है कभी इधर तो कभी इधर और कभी इधर तेज तो कभी इधर तेज उस रूप से भी युवाओं की गतिविधियां ऐसी ही होती है अनियंत्रित सी होती है वेक तो होता है ताकत तो होती है लेकिन अनियंत्रित होती है तो युवा और वायु तो खर स्नेह उष्ण ईरण स्वभाव परमाणु परमाणु का मतलब यह हो गया अब पृथ्वी का परमाणु खर स्वभाव वाला होता है वायु का परमाणु ईरण स्वभाव वाला होता है ऐसे उस परमाणु के स्तर पर बोल रहे हैं स्वभाव भूत भौतिक के पृथ्वी आदि रूपे समुदाय <coughs> भूत और भौतिक पृथ्वी आदि के रूप में वो समुदाय उत्पन्न हो जाते हैं उस रूप में संग्रहित हो, समूहित हो जाते हैं समुदाय रूप में आ जाते हैं इसमें आकाश का केवल नहीं बताया बाकी जो यहां तो इन्होंने ये लिखा है एक जो श्लोक मिलता है आयुर्वेद का उसमें यही पांच चारों चीजें और आकाश के लिए वहां पर कहा गया आकाश से चारों का ये बता करके फिर का आकाशस्य अप्रतिघातो अप्रतिघात हो दृष्टम लिंगम यथाक्रम ये यथाक्रम लिंग दिखे जाते हैं यानी पृथ्वी से लेकर आकाश तक का जो क्रम है उसी क्रम से इन गुणों को भी लगाते हैं वहां आकाश का अप्रतिघात गुण कहा गया पीछे जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे वो इससे संबंधित ही श्लोक में जुड़ा हुआ है वह बाकी के लिए ये बताए गए हैं मुख्य okay. तो ये एक समुदाय हो गया समुदाय मतलब समुदाय के रूप में आ जाते हैं भूत भौतिक हो गया अचित चैतम का तो उसमें लिखा रूप विज्ञान वेदना संजय संस्कार संजय कहा पंच स्कंधा चित्त चैत रूपे समुदय हो गए रूप विज्ञान वेदना संजय और संस्कार ये पांच चीजें होंगी इस नाम वाले जो पंच स्कंद है एक एक के स्कंध हैं ये पांच है तो पंचस्कंध नाम से कहे जाते हैं ये चित्त चैत के रूप में समुदित होते हैं चित्त बनता है और चित्त से संबंधित जो चीजें हैं वो भी उसका भी ये समुदाय कहा जाता है तो ये जो पांच है ने सत्यात प्रकाश में भी इसका उल्लेख किया गया है उसी के अनुसार इसको हम समझ लेते हैं सत्याग्र प्रकाश के बारहवें समुल्लास में पंचस्कंद और उनकी व्याख्या है यही वहां पर लिखा है रूप विज्ञान वेदना संजय संस्कार संजय उसी को ब्रह्मिजी ने वहां पर लिया है तो यहां विज्ञान शब्द है वैसे इनके जो दूसरे इनमें उल्लेख मिलते हैं इसमें विज्ञान को संस्कार के भी बाद में डालते हैं जो विज्ञान दूसरा क्रम पे है ना रूप विज्ञान उसकी जगह रूप वेदना संज्ञा संस्कार और फिर विज्ञान ये भी एक क्रम मिलता है इन लोगों का और एक विज्ञान जो यहां जिस क्रम से लिखा है वो भी मिलता है तो रूप का मतलब क्या होता है, है जो ज्ञानेन्द्रियों से हम रूप आदि का ग्रहण करते हैं इसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों विषय आ गए ये रूप कहलाते हैं जब हम ये देखते हैं तो इसका भी एक समूह है अब ये भूत भौतिक समुदाय से अलग है रूप रूप रूप बहुत सारा रस रस रस बहुत सारा ये जो इंद्रियों के माध्यम से जो हो रहा है ये तो हो गया रूप स्कंद दूसरा है विज्ञान स्कंद विज्ञान स्कंद के लिए यहां लिखा हुआ है आलय विज्ञान और खोल रहे हैं प्रवृत्ति का जानना रूप व्यवहार को विज्ञान स्कंद कहते हैं जो हमारी प्रवृत्तियां हो रही है उसको जो हम जान रहे हैं विज्ञान मतलब जानना उसको अच्छी तरह जानना ये जो ज्ञान हमारा हो रहा है ज्ञान जो है समय ज्ञान के रूप में हमें प्रतीति हो रही है उसका भी एक स्कंद है समूह है ये चित्त के स्तर पर है चित्त चैत है भूत भौतिक नहीं है ये तीसरा है वेदना वेदना का मतलब है संवेदना और संवेदना है सुख और दुख की संवेदना तो जो रूप आदि का इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है उसके लिए इन्हीं के शब्दों को पढ़ता हूं सत्यात प्रकाश के रूप स्कंद और विज्ञान स्कंद से उत्पन्न रूप भी हो गया और ज्ञान भी जो भी हुआ इससे उत्पन्न हुआ सुख दुख आदि प्रतीति रूप व्यवहार को वेदना स्कंद कहते हैं तो सुख दुख संवेदना वेदना इसका समूह हो गया ये भी एक समूह है नहीं अभी कोई नई चीज नहीं है बस इनका समूह है चौथा है संजय स्कंद संज्ञा मतलब जो हम नाम बोलते हैं तो नाम का नामी से जो संबंध है वो संजय स्कंद है तो जो गौ आदि संज्ञा का संबंध नामी के साथ मानने रूप को संज्ञा स्कंद कहते हैं जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं सम अंदर हो कि भाई ये इसका नाम है ये संज्ञा स्कंद बन गया ऐसे अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग नाम हमारे हमारे बोध में रहते हैं ये संज्ञा स्कंद होता है कुछ नाम दे देते हैं हम उसको और पांचवा है संस्कार स्कंद वो क्या है वेदना स्कंद से राग द्वेश आदि क्लेश वेदना स्कंद यानी सुख दुख उस सुख दुख की जब संवेदना हुई तो उससे जो हम कहते हैं संस्कार पड़ जाता है वही संस्कार इसका छाप जो पड़ गई है तो वेदना स्कंद से राग द्वेष आदि क्लेश ये जो साथ में है इसको संस्कार के रूप में बोल रहे हैं राग द्वेष जो उत्पन्न हो गया और क्षुदात्र आदि द्वेष क्लेश तो मुख्य क्लेश और भूख प्यास आदि उप ये थोड़े काम है और मद प्रमाद अभिमान धर्म और अधर्म रूप व्यवहार को संस्कार स्कंद मानते हैं पांच स्कंध की बात हुई तो ये जो जगत है ये एक है और एक आध्यात्मिक ये जो आध्यात्मिक अंदर वाला जगत है उसको ये पंच पंचस्क मानते हैं रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संजक मानते हैं ये इकट्ठे होते हैं तो ये तो अभी तक इन्होंने वर्णन किया आगे कह रहे उभय विध उभय हेतु कह समुदायो तो इस प्रकार से ये उभय विध यानी दोनों प्रकार का और उभय हेतु का और इन दोनों के कारण वाला दो अलग अलग, अलग बातें कही जा रही हैं जैसे भूत और भातिक में कहेंगे तो भूत तो उभय हो गया उभय विध उभय का मतलब एक तरफ तो भूत और एक तरफ चित्त भूत भौतिक था और चित्त चैत था तो भूत और चित्त ये तो उभयद हो गया भूत रूप में और चित्त के रूप में और उभय हेतु का मतलब हुआ भूतों से जो उत्पन्न हुआ यानी भौतिक भूत हेतु वाला यानी भौतिक और चित्त हेतु वाला चैत तो भूत भौतिक चित्त चैत को ही ये खोल करके बता रहे हैं इतनी उभय उभय हेतुक है उभयविध और उभय हेतुक समुदायों जो समुदाय है अन्य जगत अभिधीये जो औरों और लोगों के द्वारा जगत नाम से कहा जाता है जो लोग दूसरे उसको जगत कहते हैं सो अयम तेषाम अभिप्रेत उभय हेतु का समुदायो तो वो ये उनका अभिप्रेत क्या है उभय हेतु वाला समुदाय है और का समुदाय जनिकवादियों के मत में उभय हेतु का समुदायो नहीं उभ हेतु का समुदायों अपनी अनपेक्षणीय अनादरणीय है वो भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ये मात्र इनका समुदाय है और कुछ नहीं है क्यों प्राप्ति तस्से समुदाय से असिधिर ही भवती उनके मत में भी समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती है वे समुदाय किसको मान रहे हो जब क्षणिक बात को मान रहे हो तो आपके पक्ष में समुदाय भी कैसे घटित होगा भाष्यकार का अभिप्राय यह है कि समुदाय तब बन सकता है जब हम उनको क्षणिक न माने आप उनको क्षणिक मानते हो तो आपके पक्ष में तो समुदाय भी नहीं घटेगा उसी को खोल रहे तो क्षणिकवादे समुदाय से स्वरूपम नाविष्ठ थे क्षणिकवाद में तो समुदाय का रूप ही नहीं बनता जबकि आप समुदाय की बात कर रहे हो समुदाय क्या होता है समुदायों ही पौर्वापर्यम अपेक्ष पूर्व और पर की अपेक्षा करके एक दूसरे की अपेक्षा करके समुदाय होता है यदा और आपके मत में यदा पूर्व परमाणु स्कंद हो वनिक पूर्व वाला परमाणु कहो चाहे स्कंद कहो दोनों भूत भौतिक बाह्य और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों शब्दों का प्रयोग बार बार कर रहे हैं तो यदा ही पूर्वा परमाणु स्कंदोवा क्षणिको क्षणिक है परमाणु स्कंध हो क्षणिका बाद वाला भी क्षणिक आपके मत में तरी को ही कस्मिन खलु संगेत एक का दूसरे से संबंध कैसे होगा आपके मत में वो एक तो समाप्त हो गया फिर दूसरा आया तो संग एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होगा एकस्मिन एक क्षण पूर्वोत्तर हो अनवस्थान क्योंकि जो पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती है वो एक क्षण में एक साथ नहीं रह सकते तस्त संगत्य अवसर उनके उनकी संगति का संयोग का अवसर ही नहीं है समुदायों ना केवल से एक से बहुत समुदाय एक का तो होता नहीं है उसमें अनेक होने चाहिए किंतु द्वयो संगति रेव समुदाय दो या दो से अधिक उनकी संगति को समुदाय कहते हैं आपके पक्ष में तो सब चीजें क्षणिक है एक के बाद एक बनती जा रही है तो उनका आपस में संबंध नहीं बन पाएगा तो समुदाय उभय हेतु के भी उभय हेतु के समुदाय भी दो कारणों से भूत भौतिक और चित्तचैत इन हेतुओं से जो आप समुदाय की रचना मानते हो तो वो भी उसमें भी ये ठीक नहीं है क्योंकि तदा प्राप्ति समुदाय की ही प्राप्ति नहीं हो पाएगी आगे देखिए 19वां सूत्र अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कुछ समाधान दे तो उसका मत रखते हुए फिर सिद्धांति उसका भी समाधान कर रहा है इतरेतर प्रत्ययवाद इतरे इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तवाद इतरेतर इति उक्षी यदि कहे इतरेतर मतलब एक दूसरे के प्रत्यय का मतलब है कारण प्रत्यय शब्द कारण के लिए भी आता है प्रत्येक शब्द ज्ञान के लिए भी आता है लेकिन कारण के लिए भी आता है विराम प्रत्यय अभ्यास हो संस्कार शेष अन्य न अभाव प्रत्यलंबना वृत् अभाव प्रत्यलंबना प्रत्य अर्थ में आया ये भी कारण अर्थ में लिया इन्होंने तो इतरे इतर इति चेत एक दूसरे के कारण वाला होने ये उसका कारण होता है इस दृष्टि से ले तो ऐसा मान करके कहें तो बोले समुदाय बन जाएगा कैसे अन्यो अन्य कारणत्वात अन्य अन्य का कारण होने से जो इतरेतर प्रत्ययत्वाद का इसको खोल दिया अन्योन्य कारणत्वाद इतरेतर को अन्योन्य खोला और प्रत्यय को कारण से खोल दिया अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे पूर्व परमाणु स्कंदो व उत्तर से परमाणु स्कंद से वा समुदाय वृत्त कारण भविष्य पूर्व वाला परमाणु या स्क बाद वाले परमाणु या स्कंद के समुदाय में समुदाय करने में कारण हो जाएगा उसको उससे जोड़ देगा तो उसके लिए कह रहे हैं सोपि सो उत्तर काल सोपि सोपी सो, सो, सो, सो क्रमेण चेत और अगला वाला उससे अगले का उसका अगले वाला उससे अगले का ऐसा अगर कोई कहे तो तो कहते हैं ना नहीं तत्व के ठीक नहीं है क्यों उत्पत्ति मात्र निमित्त तत्वाद ये जो पूर्व परमाणु या पूर्व स्कंध हैं ये इनकी उत्पत्ति मात्र में कारण है समुदाय में कारण नहीं है पूर्व वाला पर वाले के साथ मिलकर समुदाय बना दे ऐसा थोड़ा है आपका सिद्धांत पूर्व वाला उत्तरवर्ती की उत्पत्ति में मात्र कारण है समुदाय में बनाने में कारण नहीं है ऐसा आप लोग मानते हो तो आपके पक्ष में तो ये समुदाय भी नहीं बनेगा सिद्धांत तो समुदाय को भी मानता है और समुदाय को भी मानता है अभी-अभी को भी मानता है अभी, अभी, अभी, अभी, अभी दोनों को मानता है लेकिन उनके सिद्धांत की विवेचना में कह जाए आपके पक्ष में तो समुदाय भी नहीं बनेगा तो उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद बोल रहे हैं पूर्व है, परमाणु स्कंदो वा उत्तर परमाणु स्कंद से उत्पत्ति मात्र निमित्त भवत उसके उत्पन्न करने मात्र में कारण बनेगा न तू तस्य उत्पत्ति मात्र निमित्त और वो चलो उत्पत्ति मात्र में निमित्त हो भी जाए तो भी अपरस्य बाद वाले की अपर को बोल रहे हैं उत्तर उत्तरवर्ती की उत्पाद उसकी उत्पत्ति तत्कालीनो अस्ती उसकी उत्पत्ति उसी काल में नहीं होती है पूर्ववर्ती परमाणु से उत्तरवर्ती परमाणु बना ऐसा उनका मानना है क्षणिक बाद में कि एक परमाणु प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में स्वसमान की उत्पत्ति करके और तीसरे क्षण में नष्ट हो गया तो कह रहे हैं कि पूर्व वाला परमाणु उत्तरवर्ती परमाणु का कारण मात्र है उत्पत्ति में कारण है आपके मत में ऐसा नहीं है कि जिस समय पूर्ववर्ती परमाणु है उस समय उत्तरवर्ती परमाणु भी विद्यमान है एक ही काल में वो ऐसा नहीं मानते एक ही काल में नहीं रहते हैं दोनों यदि एक काल में रहने हुए तब तो दो परमाणु एक साथ हो गए पूर्ववर्ती परमाणु उत्तरवर्ती की उत्पत्ति में कारण है लेकिन इन दोनों में सहभाव नहीं होता है एक साथ नहीं रहते हैं दोनों ऐसा उनका मानना है तो इसलिए इन्होंने कहा अपर यानी उत्तर उत्पाद जो उत्पत्ति है तत्कालीना अस्ति न तत्कालीना अस्थि उत्तरवर्ती की उत्पत्ति तत्कालीन नहीं है कि यानी पहले वाले का काल भी चल रहा है और उसी समय उसकी भी उत्पत्ति हो रही है ऐसा नहीं है एक समय में तो एक ही परमाणु रहता है उनके मत में जो एक परमाणु की क्रम संतान चल रहा है उस समय एक समय में एक ही रहेगा ये उत्पन्न होगा नष्ट होगा दूसरे को उत्पन्न करेगा दूसरा उत्पन्न जिस समय उस समय पहले वाला नहीं है तो ये उत्पत्ति मात्र में निमित्त है अपरस्य उत्तरस उत्तर तत्कालिनो न अस्ति तस्मात केवल से न समुदाय वृत्तिता इसलिए केवल एक की समुदाय वृत्तिता नहीं बनेगी संपद्यते अथो अनपेक्षणीय ऐसे सिद्धांत है लेकिन समुदाय तो बनता है इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है इसी में थोड़ा सा और आगे बोल रहे हैं बीसवा सूत्र है उत्तरोत्पादे पूर्व निरोधार उत्तरवर्ती वही परमाणु की दृष्टि से देख लीजिए और स्कंद की दृष्टि से भी दोनों पे घटाएंगे उत्तर के उत्पाद में यानी बाद वाला जो उत्पन्न हो जाता है उस समय पूर्व निरोधा पूर्ववर्ती के नाश हो जाने से एक साथ दोनों नहीं रहते भाष्य उत्तर से उत्तर परमाणु स्कंद सेवा उत्पादे जब से उत्तरवर्ती उत्तर क्षण उत्तर में होने वाला परमाणु या स्कंद उत्पन्न हो जाता है तो पूर्व से पूर्व वर्ती न परमाणु स्कंद सेवा निरोधो नाशो भावती उसका पहले वाले का तो नाश हो जाता है क्यों तस्य क्षणिकत्वा उसके क्षणिक से तस्मात समुदाय मात्र एवं जगन न अवयवी रूपम इति सिद्धांत क्षणिकवादी नाम ये समुदाय मात्र ही है और अवयवी नहीं है ये उनका सिद्धांत ठीक नहीं है उनके पक्ष में समुदाय भी नहीं घटेगा आगे इक्कीसवा सूत्र इसी में और आगे बोल रहे हैं असती प्रतिज्ञोपरोधो योग पद्यम अन्यथा असति न होने पर कोई है और वो नष्ट हो गया उसके न होने पर प्रतिज्ञोपरोध आपकी प्रतिज्ञा का उपरोध यानी बाद उत्पन्न होगा कि वो उसका कारण है अभी आगे भाष्य में देखेंगे और यदि आप उसको अन्यथा करते हो यानी सती विद्यमान मानते हो तो उनका योग एक साथ घटित हो जाएगा जो कि आप योग मानते नहीं हो दो परमाणु हो या दो स्कंदों का जो आगे पीछे वाले हैं उनका योग सिद्ध होगा वो आप मानते नहीं यदि आप उनको सत्यते हो तो योग आने लगेगा जो कि आपके सिद्धांत के विपरीत जाएगा भाष्य असति पूर्व क्षण वर्ति परमाणु स्कंधे व कारणात्म के प्रतिज्ञाया उपरोधो वहादनम भवे तो असती पूर्वोपूर्व परमाणु पूर्व क्षण में वर्तमान जो परमाणु है उसके न रहने पर या स्कंद के न रहने पर कारणात्म के प्रतिज्ञाया उपरोध वो उसका कारण है इस प्रतिज्ञा का निरोध हो जाता है बाधनम भवेत बाधन हो जाता है क्यों यद पूर्वम उत्तर से कारणम भवती क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती का कारण हो जाता है अन्यथा अन्यथा अन्यथा अतो अन्य अतो अन्य मतलब इसके विपरीत वो क्या उपयो पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर क्षण परमाणु योग पद्यम प्रसजा तो पहले क्षण में होने वाला परमाणु या स्कंद दोनों का और उत्तरवर्ती क्षण में वर्तमान परमाणु और स्कंद का योग एक साथ आ जाएगा सच क्षणिकवादे दोष आपके मत में दोष आएगा ये तो ही क्षणिकवादो नाविष्ठ थे क्योंकि यदि आपने दोनों को एक साथ मान लिया तो आपका क्षणिकवाद ही नहीं रह पाएगा क्योंकि उनके क्षणिकवाद का स्वरूप यही तो है कि वो अग, अगले क्षण में नहीं रहता है और यदि आपने योग स्वीकार कर लिया तो वो अगले क्षण में तो रह गया भले ही बाद में आप उसको नष्ट मान लो लेकिन जिस तरह से क्षणिकवाद की आप व्याख्या करते हैं उसमें तो ये संभव नहीं है योग पति तस्मात् क्षणिकवादे जगत उत्पत्ति असंभवात न समीचीन हाँ। तो क्षणिकवाद में जगत की उत्पत्ति का असंभव होने से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती फिर तो क्योंकि समुदाय ही नहीं हो सकता आपके पक्ष में भी देखें तो, तो इसलिए वो पक्ष ठीक नहीं है आगे बाईसवां सूत्र इसी को क्षणिकवाद में ही और दूसरे ढंग से कह रहे हैं प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति ही अविच्छेदात क्षणिकवाद में प्रतिसंख्या का निरोध और अप्रतिसंख्या का निरोध उसकी अप्राप्ति होती है अविच्छेद होने से अविच्छेदात हेतु है ये प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या निरोध क्या है प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध प्रतिसंख्या प्रति का मतलब है विरोधी और संख्या का मतलब है ज्ञान सम्यक ज्ञान ज्ञान प्रतिसंख्या विरोधी ज्ञान। विरोधी ज्ञान क्या होता है जो चीज जैसी है उसका वैसा न होना ये विपरीत ज्ञान है विपर्य है प्रतिसंख्या है प्रतिसंख्या है जैसे हम प्रसंख्यान भी बोलते हैं योग दर्शन में प्रसंख्यान है अपनी कुशीदस्य अशी दस्य, दस्य प्रसंख्यन तो प्रसंख्यान तो यहां पर प्रतिसंख्या है संख्यान प्रतिसंख्यान तो जो वस्तु सत है उसको असत मान करके जान करना यह है प्रतिसंख्यान क्योंकि जो वस्तु है तो उसका संख्या यानी सम्यक ज्ञान क्या होगा वो है है को है के रूप में जान रहे हैं सत को सत्थ के रूप में भाव को भाव के रूप में जान रहे हैं यह है संख्यान संख्या और इसका विपरीत कर देंगे तो क्या होगा विद्यमान को अविद्यमान समझ लेना भाव को अभाव समझ करके कथन करना यह है प्रतिसंख्यान और अप्रतिसंख्यान क्या होगा इसका उलट हो जाएगा जैसा है वैसा मानना प्रतिसंख्यान है जैसा है वैसा न मानना जैसा है वैसा ज्ञान न होना जैसी वास्तविकता है वैसा जानना होना प्रतिसंख्यान और जैसी स्थिति है वैसा ही जान होना वो है अप्रतिसंख्यान। तो इसका इसका निरोध यानी विनाश हो जाएगा नहीं हो पाएगा नहीं देखो दो प्रकार का निरोध है निरोध को भी इसके साथ जोड़ेंगे प्रतिसंख्यान निरोध निरोध मतलब है विनाश ऐसा विनाश जो कि अवास्तविक है ऐसा विनाश जो कि अवास्तविक है वस्तुएं हैं लेकिन हम उसको, है। हम उसको नष्ट देख रहे हैं ज्ञान के स्तर पर हम उसको नष्ट देख रहे हैं यह है प्रतिसंख्या विरोध निरोध और जो वस्तु नष्ट हो रही है वास्तव में उसको नष्ट होते हुए को नष्ट देखना क्षीण होकर के जैसे भी नष्ट होती हैं चीजें वास्तव में नष्ट हो रही है और उसको नष्ट होते हुए देखना यह है अप्रतिसंख्या निरोध प्रति निरोध और अप्रति निरोध अपनी दृष्टि से आप जैसा समझते हैं जो परिचित हैं तो एक प्रलय अवस्था का संपादन किया जाता है संसार प्रलय हुआ नहीं है लेकिन ऐसा समझा जाता है प्रलय अवस्था का संपादन स्वामी सत्यपति जी बहुत करवाते हैं इसको प्रलय अवस्था का संपादन ध्यान के समय भी या विशेष शिविरों में भी उस परंपरा में बहुत कराया जाता है तो प्रलयावस्था का संपादन ये प्रतिसंख्या निरोध है वास्तव में नहीं हर, है नष्ट हुई चीजें नष्ट न होते हुए भी हमने ऐसा ज्ञान बना लिया है कि नष्ट हो गए और जो तनिम तन निमित्तु अवय भी अभिमान तो अवय रूप में बदल देना उसको टुकड़े टुकड़े कर देना तो उसमें तो प्रलयावस्था संपादन में क्या होता है कि इस धरती को जो कि हमें एक पिंड के रूप में भूमि दिखाई उसको नष्ट कर दिया यानी परमाणु रूप में बिखर गई अब कार्य रूप में नहीं है कारण रूप में चली गई शतवस्तम के रूप में शरीर है हमारा पांच भवती के जैसा भी है वो छीन हो गया मिट्टी में हो गया नहीं रहा अन्य भी लोग नहीं रहे सूर्य चंद्र आदि भी नहीं रहे कुछ भी नहीं रहा बस बिखर गया सब कारण रूप में प्रलय अवस्था को प्राप्त हो गया है ऐसा मान करके जब चलेंगे अब किसकी वृत्ति आएगी लोक की अब जिनसे हमारे को रागद्वेष है वो वित्तीय ही नहीं है अभी जिस धन के लिए मकान के लिए हम गर्व करें अहंकार करें वो ही नहीं है अभी क्या गर्व करेंगे जिससे कुछ लेना देना है रागद्वेष संबंध बन गया वो सब समाप्त तो वृत्तियां रोकेंगी तो वृत्ति रोकने के उपाय के रूप में प्रलयावस्था का संपादन कहा जाता है ये जो प्रतिसंख्या प्रतिनिरोध है वो भी बात है ऐसा नाश जो हुआ नहीं है लेकिन उसको हुआ हुआ समझ लेना और दूसरा जैसा नाश हो रहा है वास्तव में नष्ट हो रही है चीजें वैसा समझना यह है अप्रति तो इसकी आपके पक्ष में अप्राप्ति होगी क्षणिकवाद में सिद्धांती कह रहे हैं क्यों अविच्छेद होने से आपके यहां तो अविच्छेद होता नहीं है तो अविच्छेद होने से बादश्य देखिए इसी इसी बात को क्षणिकवादे योग प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या क्षणिकवाद में ये माने जाते हैं प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या जाते हैं तयो प्राप्ति सिद्ध नक्ष तो में सिद्ध ही नहीं होते हैं। घटते ही नहीं है जैसे पीछे बताया था ना कि आप समुदाय को जो मानते हैं वो आपके पक्ष में घटता नहीं है ऐसे ही आप प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दो तरह का मानते हैं वो भी आपके पक्ष में नहीं घटता खोल रहे हैं प्रतिसंख्यान क्या है प्रतिसंख्यान आगे खोल दिया ज्ञान बले वस्तुना वस्तु ज्ञान के बल पे वस्तु का प्रत्याख्यान यानी खंडन कर देना नाश और खोल रहे भावात्मक से ज्ञान दृष्टिया अभाविमति ही भावात्मक वस्तु की ज्ञान की दृष्टि से अभाव की अभिमति हो जाती है वो अभाव के रूप में जाना जाता है भाव होते हुए भी अभाव कर दिया उसका जैसे कि किसी का अभी द्वेश हो जाता है झगड़ा हो जाता है और मेरी दृष्टि से अब उसकी कोई सत्ता ही नहीं है मैं तो उसको मान के ही नहीं चला उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है मेरी जिंदगी में मेरा वो है अपनी जगह पे, लेकिन अब मेरे जीवन में आपका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा कह देते हैं ना मेरी दृष्टि से आप मर गए मैं आपको मरावा समझ के जीवन जीऊंगा अवस्था ही नहीं है ऐसे इस कार्य जगत को भी ये कार्य जगत ने इतना परेशान किया राग जो सुख दुख वृत्तिया संस्कार इसी ने तो सारे जंजाल में फंसा रखा है तो मेरी दृष्टि से ये अस्तित्वहीन है अभाव है तो भावात्मक से ज्ञान दृष्टिया दृष्टिया अभाविमति ही और तया संपद्य मानव निरोध है और इस दृष्टि से जो निरोध यानी नाश किया जाता है संपादित हो रहा है निरोध उसको प्रतिसंख्या निरोध प्रति प्रति है उसके प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं तद विपरीत उससे विपरीत क्या होगा स्वाभाविको विनाशो अप्रतिसंख्या निरोध है जो स्वाभाविक के विनाश होता है वस्तु नष्ट होती है सभी चीजें वो अप्रतिसंख्या निरोध है तो निरोध निरोधयोर विनाशयोर अप्राप्ति असिद्धिर्भवती क्षणिकवाद है क्षणिकवाद में इनकी दोनों की अप्राप्ति यानी असिद्धि होती है कुतः क्यों होती है कैसे होती है तो उसके लिए हेतु है अविच्छेदाद विच्छेद होने से अब इसकी इन्होंने तीन तरह से व्याख्या की है अविच्छेदात की पहली व्याख्या है विच्छेदात अर्थात अभावात, अभाव होने से विच्छेद अभाव होने से और आगे खोल रहे हैं विच्छेद से अनुपन्नवाद विच्छेद हो ही नहीं सकता आपके पक्ष में तो।, तो ये जो नाश है यानी निरोध है निरोध में तो विच्छेद होगा ही निरोध किसको कहते हैं नाश किसको कहते हैं एक पत्थर है मूर्ति है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए विच्छेद होगा तभी तो नाश कहेंगे कुर्सी टेबल है कुछ भी है कपड़ा है फटेगा विच्छेद ही तो होगा विघटन ही तो होगा तभी तो नाश कहलाएगा उसका अगर जू का तू बना हुआ है तो नाश नहीं कहलाता है वो तो आपके पक्ष में तो विच्छेद ही नहीं हो पाएगा तो विच्छेद नहीं होगा तो नाश भी नहीं होगा और नाश नहीं होगा तो चाहे प्रतिसंख्या निरोध हो चाहे अप्रतिसंख्या निरोध आपके पक्ष में तो घटता ही नहीं है वो अविच्छेद विच्छेद अभावत अविच्छेदात को खोला विच्छेद अभाव उसको खोल दिया विच्छेदस्य अनुपन्न अब खोल रहे हैं और आगे विच्छेदो ही अवयवीनो अवय तो भाव विच्छेद कहते हैं कि किसको है अवय अवय तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, का अवयवियों तो का अवयव के रूप तो, में आ जाना अवयवियों तो। का अवयव के रूप में आ जाना यह विच्छेद कहलाता है उसके खंड खंड हो गए अवयव तो, दूर दूर हो गए क्षणिकवादे कि अवयवी स्वीकृत और क्षणिकवाद में तो कोई अवयवी स्वीकार ही नहीं किया जाता है तो यथा बुद्ध, नोपगछे तथा कससे विनाश कस्य साथ जब तक आप बुद्धि के अंदर यानी प्रतिसंख्या निरोध का कहा जा रहा है बौद्धिक विनाश का कि जब तक आप किसी को बुद्धि के रूप में बुद्धि में एक अवयवी के रूप में नहीं स्वीकार करोगे तब तक उसका विनाश कैसे होगा आप शरीर का नाश कर रहे हो तो शरीर जब तक अभी-भी के रूप में नहीं आएगा तब तक नाश कैसे करोगे उसको पहले एक लक्ष्य लियोगे बुद्धि में चित्र बनाओगे ये वस्तु ये वृक्ष ये भूमि अब उसके बाद आप उसका नाश करोगे तो बुद्धि में वो आएगा ही नहीं आपके आना ही नहीं चाहिए अभी, अभी ही नहीं बनता है तो नाश कैसे होगा अर्थात इसको खोला कस्या विनाशात नहीं कस्या किसी का भी विनाश नहीं हो सकता और यदा न अवयवी वस्तु सत्व उपतिष्ठ थे तस्य विनाशः उपलब्धता और जो अवयवी के रूप में वस्तु है ये अप्रति अप्रतिसंख्या निरोध के लिए कह रहे हैं जो वस्तुएं हैं ये अवयवी के रूप में है ही नहीं तो आपके पक्ष में विनाश भी क्या होगा विनाश हो ही नहीं सकता ये एक व्याख्या हो गई दूसरी व्याख्या यद्वा अविच्छेदात विच्छेद अभावत अविच्छेद शब्द को खोला विच्छेद का अभाव होने से ऊपर भी अविच्छेदात को विच्छेदाभावात ही खोला था लेकिन उसके आगे का किया था यहाँ क्या अविच्छेद अभावात को खोला विच्छेद अप्रसंगात क्षणिकवादे विच्छेद का प्रसंग ही नहीं आएगा आपके मत में कैसे क्षणिकवादे यदा सर्वेपी क्षणिका सन्ती क्षणिकवाद में जब सभी क्षणिक हैं, तथा तेजाम विच्छेद प्रसंग बहुत विच्छेद की बात ही कहां से आएगी जब सब क्षणिके नष्ट हो ही रहे हैं विच्छेद तो उनका होगा जो विद्यमान है विद्यमान का ही तो विच्छेद होगा और विच्छेद कोई विनाश कहते हैं तो जब आपके तो स्वतः नष्ट होते रहते हैं तो विच्छेद की कल्पना ही नहीं हो सकती तो तथा विच्छेद अप्रसंगेद प्रसंग एवं नवती क्षणान नही केशा विच्छेद वो तो एक क्षण भी नहीं रहते दूसरे क्षण नहीं रहते तो फिर विच्छेद हो किसका है आपके मत में ये दूसरी व्याख्या हो गई तीसरी व्याख्या किम विच्छेदो न भवती विच्छेद नहीं होता है अविच्छेद मतलब विच्छेदो न भवती कैसे या दूसरे ढंग से कहा न भवि तुम तो विच्छेद हो ही नहीं सकता आपके मत में तो उसको खोल रहे तत्व क्षणिक वादे सांतनी कहा उत्पादश्चेत सांतानी कहा उत्पादश्चेत संतान मतलब एक के बाद एक बढ़ते जाना सांतानी मतलब एक से एक के साथ बढ़ते हुए जो किया जाता है क्षणिक वादे सांता उत्पादे अगर ऐसा उत्पाद होता है क्योंकि तो सिद्धांत स्वयं नहीं स्वीकार करता यह से बोल रहे है तदा संतानस्य अन्योन्य हेतु संतानस्य तो संतान का मतलब एक दूसरे का हेतु जो संतान है उसका संतान को खोल दिया अन्योन्य हेतु संतानस्य संतानस्य के बाद में उसको अलग अलग करना है जो अन्य अन्य का हेतु है उसमें विच्छेद का असंभव होने से वो संतान तो चलता रहेगा आपके मत में तो विच्छेद क्यों होगा वो एक के बाद एक एक के बाद एक एक, एक बाद चलता रहेगा अथाच भाव गोचर हा, उत्पाद हा। और अगर हम उत्पाद किसको कहेंगे भाव उत, उत्पाद कैसा होता है भाव भाव के रूप में दिखाई देना यही उत्पाद होता है और तदा तदा न ही भावान अवयव लक्षणों विनाश तो उस समय तो भावों का जिसमें कि अवयव लक्षण है ही नहीं अब विनाश कैसा है अवय लक्षण विनाश है कि अवयव अलग अलग हो गए तो यह विनाश है तो आपके पक्ष में तो अवय लक्षण विनाश हो ही नहीं सकता है दृश्यते ते अवय अभ�� भावो विनाशो और ये देखा जाता है विनाश क्या है अवयव रूप में आना अवयव के रूप में आ जाना अवयव भाव जो है वो विनाश कहा जाता है था अवयवी भावा उत्पाद है और उत्पाद किसे कहाता है? अवयों का अव्यवी रूप में आ जाना उत्पाद कहलाता है घड़ा बन गया अव्यवी और अव्यव रूप में आ जाना वापस ये विनाश कहलाता है क्षणिकवादे ना अव्यवी स्वीकृत है क्षणिकवाद में तो अव्यवी माना नहीं जाता है परंतु तत्र अवयवी अपह न शक्य लेकिन वहां पर अवयवी का की उपेक्षा करना या अवयवी को नकारना भी संभव नहीं होता है आपको अवयवी तो मानना ही पड़ेगा कैसे यदा हम अत्राक्षम तदा हम स्पृशामी इतनी प्रत्यभिज्ञा बिलात जिसको मैंने देखा था उसी को मैं जो मैंने देखा था वो ही मैं छू रहा मैं की दृष्टि से कह रहे हैं प्रत्यभिज्ञा तस्य अव्यविनो विच्छेदो नवती उस हाँ मैं की दृष्टि से भी ले सकते हैं वस्तु की दृष्टि से भी कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा कुछ समय के बाद में ये कालांतर का है तो कालांतर में उनके हिसाब से तो वस्तु समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी कैसे हो रही है वो तो अवयवी तो मानना ही पड़ रहा है आपको हटा नहीं सकते हो नक्य थे अद्राक्षम तदा हम स्पृशा प्रत्यभिज्ञा बला तस् अवयवीनो विच्छेदो नवती आपके मत में तो अवयवी का विच्छेद नहीं तो होता वो मानते ही व्यवहार में भी होता है तस्मात् क्षणिकवाद जगत उत्पाद विनाश असंभवात अनपेक्षणीय क्षणिकवाद क्षणिकवाद में तो जगत की उत्पत्ति और विनाश भी नहीं हो सकता न तो उत्पत्ति हो सकती न विनाश हो सकता है इसलिए क्षणिकवाद उपेक्षणीय है उसको जो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम कर ओ... ओ... को साधर व्यवहार ऑप्शन oh. sure.